श्री श्री चैतन्य चरतावली विष्णु प्रिया और गौरहरी युरागलस्मितगुमंत्रीलोकपरीरम भणरासगोष्ठ्याता क्षणम क्षणा भीनाथ गोप्यकथन्वर तमो दुनम भगवती गोपियाँ परस्पर में कह रही हैं हाँ जिन से कृष्ण के स्नेह के साथ खिले हुए सुंदर मंद मंदमंद हास्ययुक्त मनोहर मुख को देखकर और उनके सुमधुर वचनों को सुनकर तथा लीला के सहित कुटिल कटाक्षों से उनकी मंद मंद चितवन और प्रेमालिंगनों द्वारा रासक्रीड़ा में हमने बहुत सी बड़ी बड़ी निशाएँ एक क्षण के समान बिता दी ऐसे अपने प्यारे श्री कृष्ण के बिना हम इस दुस्सहविरहजन्य दुख को कैसे सहन कर सकेंगी इसका सहन करना तो अत्यंत ही कठिन है पितृग्रह से जिस दिन विष्णुप्रिया पतिगृह में आई थी उस दिन प्रभु भक्तों के साथ कुछ देर में गंगा जी से लौटे थे आते ही भक्तों के सहित प्रभु ने भोजन किया भोजन के अनंतर सभी भक्त अपने अपने स्थानों को चले गए प्रभु भी अपने सहन गृह में जाकर सैया पर लेट गए इधर विष्णुप्रिया का हृदय धक धक कर रहा था उनके हृदय सागर में मानो चिंता और शोक का भवंडर सा उठ रहा था एक के बाद एक विचार आते और उनकी स्मृति मात्र से विष्णुप्रिया प्रिया काँपने लगती ऐसी दशा में भूख प्यास का क्या काम मानो भूख प्यास तो शोक और चिंता के भय से अपना स्थान परित्याग करके भाग गई थी प्रातःकाल से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था पति के निकट बिना कुछ प्रसाद पाए जाना अनुचित समझकर कर उन्होंने प्रभु के उच्छिष्ट पात्रों में से दो चार ग्रास अनिच्छापूर्वक माता के आग्रह से खा लिए उनके मुख में अन्न भीतर जाता ही नहीं था जैसे तैसे कुछ खा पीकर वे धीरे धीरे पतिदेव की सैया के समीप पहुंची उस समय प्रभु को कुछ निद्रा सी आ गई थी दुग्ध के स्वच्छ और सुंदर झागों के समान सुकोमल गद्दे के ऊपर बहुत ही सफेद वस्त्र बिछा हुआ था दो झालरदार स्वच्छ सफ़ेद कोमल तकिए प्रभु के सिरहाने रखे हुए थे एक बाह तकिए ऊपर रखी थी उस पर प्रभु का सिर रखा हुआ था कमल के समान दोनों बड़े बड़े नेत्र मूदे हुए थे उनके मुख के ऊपर घुंघराली काली काली लटे छिटक रही थी मानो बकरंद के लालची मत मधुपों की काली काली पंक्तियाँ एक दूसरे का आश्रय लेकर उस अनुपम मुख कमल की मनमोहन मधुरमा को प्रेम पूर्वक पान कर रही हो अर्धनिध समय के प्रभु के श्रीमुख की शोभा को देखकर कर विष्णुप्रिया की भी ठिटक गई थोड़ी देर खड़ी होकर वे उस अनिर्वचनी अनुपम आनंद की अद्भुत आभा को निहारती रही उनकी अधीरता अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी धीरे से वे प्रभु के पैरों के समीप बैठ गई और अपने कोमल करों से शनै शनै प्रभु के पाद पद्मों के तलवों को सुहराने लगी उन चरणों की कोमलता अरुणता और सुकुमारता को देखकर कर विष्णुप्रिया का हृदय फटने लगा वे सोचने लगी हाय प्राण प्यारे इन सुकोमल चरणों से कंठका किरण पृथ्वी पर नंगे पैरों कैसे भ्रमण कर सकेंगे तपाए हुए स्वर्ण के रंग के समान यह राजकुमार का साथ शरीर संन्यास के कठोर नियमों का पालन कैसे कर सकेगा इन विचारों के आते ही विष्णुप्रिया जी के नेत्रों से मोतियों के समान अश्रु बिंदु झड़ने लगे चरणों में गर्म बिंदुओं के स्पर्श होने से प्रभु चौक उठे और तटिए से थोड़ा सिर उठाकर उन्होंने अपने पैरों की ओर निहारा सामने विष्णुप्रिया को देखकर कर प्रभु थोड़े से उठ से पड़े आधे लेते ही लेते प्रभु ने कहा तुम रो क्यों रही हो इतनी अधीर क्यों बनी हुई हो तुम्हें यह हो क्या गया है रोते रोते अत्यंत छीण स्वर में सुब्कियाँ भरते हुए विष्णुप्रिया जी ने कहा अपने भाग्य को रो रही हैं कि विधाता ने मुझे इतनी सौभाग्यशाली क्यों बनाया प्रभु ने कुछ प्रेम विस्मित अधीरता सी प्रकट करते हुए कहा बात तो बताती नहीं वैसे ही सुबकियाँ भर रही हो मालूम भी तो होना चाहिए कि क्या बात है उसी प्रकार रोते रोते विष्णुप्रिया जी बोली मैंने सुना है आप घर बार छोड़कर सन्यासी होंगे हम सबको छोड़ कर चले जाएंगे प्रभु ने हँसते हुए कहा तुमसे यह बे पैर की बात कही किसने विष्णुप्रिया जी ने अपनी बात पर कुछ जोर देते हुए और अपना स्नेह अधिकार जताते हुए कहा किसी ने भी क्यों ना कही हो आप बताइए क्या यह बात ठीक नहीं है प्रभु ने मुस्कराते हुए कहा हाँ कुछ कुछ ठीक है विष्णुप्रिया जी पर मानो मानवभद्र गिर पड़ा वे अधीर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी प्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक हाथ का सहारा देते हुए उठाया और प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए वे बोले तभी तो मैं तुमसे कोई बात कहता नहीं तुम एकदम अधीर हो जाती हो हाथ हाय उस समय की विष्णु जी की मनोवेदना का अनुभव कौन कर सकता है उनके दोनों नेत्रों से निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे थे उसी वेदना के आवेश में रोते रोते उन्होंने कहा प्राणनाथ मुझ दुखिया को सर्वथा निराश्रय बनाकर आप क्या सचमुच चले जाएंगे? क्या इस भाग्यहीना अबला को अनाथनीय ही बना जाएंगे हाय मुझे अपने सौभाग्य सुख का बड़ा भारी गर्व था ऐसे त्रैलोक के सुंदर जगतवंद अपने प्राण प्यारे पति को पाकर मैं अपने को सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य सालनी समझती थी जिनके रूप लावण्य को देखकर कर स्वर्ग की अप्सराएं भी मुझसे ईर्षा करती थीं नवदीप की नारियां जिस मेरे सौभाग्य सुख की सदा भूरी भूरी प्रशंसा किया करती थी दे कालांतर में मुझे भाग्यहीन सी द्वार द्वार भटकते देखकर मेरी दशा पर दया प्रकट करेंगी मैं अनाथनी अब किसकी शरण में जाऊँगी मेरी जीवन नौका का डाढ़ अब कौन अपने हाथ में लेकर खेवेगा? पति ही स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान है पति के बिना स्त्रियों को और दूसरी गति हो ही क्या सकती है प्रभु ने विष्णु प्रिया जी को समझाते हुए कहा देखो संसार में सभी जीव प्रारब्ध कर्मों के अधीन है जिसने जितने दिन तक जिसका जिसके साथ संस्कार होता है वह उतने ही दिन तक उसके साथ रह सकता है सबके आश्रयदाता तो वे ही श्रीहरी हैं तुम श्री कृष्ण का सदा चिंतन करती रहोगी तो तुम्हें मेरे जाने का तनिक भी दुख न होगा रोते रोते विष्णुप्रिया जी ने कहा देव आपके अतिरिक्त कोई दूसरे श्री कृष्ण हैं इसे मैं आज तक जानती ही नहीं और न आगे जानने की ही इच्छा है मेरे तो ईश्वर हरि और परमात्मा जो भी कुछ है आप ही हैं आपके श्री चरणों के चिंतन के अतिरिक्त दूसरा चिंतनी पदार्थ मेरी दृष्टि में है ही नहीं मैं आपकी चरण सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहती हूं और मुझे किसी प्रकार के संसारी सुख की इच्छा नहीं है प्रभु तो ने कुछ अधीरता प्रकट करते हुए कहा प्रिय मैं सदा से तुम्हारा हूं और सदा तुम्हारा ही रहूंगा। तुम्हारा यह निस्वार्थ प्रेम कभी भुलाया जा सकता है कौन ऐसा भाग्यहीन होगा जो तुम जैसी सर्वगुण संपन्ना जीवन की सहचरी का परित्याग करके करने के मन में इच्छा भी करेगा किंतु विष्णुप्रिय मैं सत्य सत्य कहता हूँ मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है जीवों का दुख अब मुझसे देखा नहीं जा सकता मैं संसारी होकर और घर में रहकर जीवों का उतना अधिक कल्याण नहीं कर सकता जीवों के लिए मुझे शरीर से तुम्हारा त्याग करना ही होगा मन से तो तुम्हारा प्रेम कभी भुलाया ही नहीं जा सकता तुम निरंतर विष्णु चिंतन कमती हुई अपने नाम को सार्थक बनाओ और अपने जीवन को सफल करो बहुत ही अधी स्वर में विष्णुप्रिया जी ने कहा मेरे देवता यदि जीवों के कल्याण में मैं ही बाधक रूप हूँ तो मैं आपके श्री चरणों का स्पर्श करके कहते हूँ कि मैं सदा अपने गृह में ही रहा करूँगी जब कभी आप गंगा स्नान को जाया करेंगे तो कहीं से छिप कर दर्शन कर लिया करूँगी माता को तो कम से कम आधार रहेगा खैर मैं तो अपने हृदय को वज्र बनाकर इस पहाड़ जैसे दुख को सहन भी कर लूं, किंतु उन वृद्धा माता की क्या दशा होगी उनके तो आगे पीछे कोई नहीं है उनका जीवन तो एकमात्र आपके ही ऊपर निर्भर है वे आपके बिना जीवित न रह सकेंगी निश्चय ही वे आत्मघात करके अपने प्राणों को गवा देंगी प्रभु ने कुछ रूंधे हुए कण से रुक रुक कर कहा सबके आगे पीछे वे ही श्रीहरि हैं उनके सिवाय प्राणियों का दूसरा आश्रय हो ही नहीं सकता प्राणी मात्र के आश्रय वे ही हैं उनके स्मरण से ही सभी का कल्याण होगा प्रिय मैं विवश हूँ मुझे नवदीप को परित्याग करके अन्यत्र जाना ही होगा सन्यास के सिवाय मुझे दूसरे किसी काम में सुख नहीं तुम सदा से मुझे सुखी बनाने की ही चेष्टा करती रही हो तुमने मेरी प्रसन्नता के निमित्त अपने सभी सुखों का परित्याग किया है जिस बात में मैं प्रसन्न रह सकूँ तुम सदा ऐसा ही आचरण करती रही हो अब तुम मुझे दुखी बनाना क्यों चाहती हो यदि तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रहने का आग्रह करोगी तो मुझे सुख न मिल सकेगा रही माता के बात तो उनसे तो मैं अनुमति ले भी चुका और उन्होंने मुझे संन्यास की निमित्त आज्ञा दे भी दी अब तुमसे ही अनुमति लेनी और शेष रही है मुझे पूर्ण आशा है तुम भी मेरे इस शुभ काम में बाधा उपस्थित न करके प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे दोगी कठोर हृदय करके और अपने दुःख के आवेग को बलपूर्वक रोकते हुए विष्णुप्रिया ने कहा यदि माता ने आपको सन्यास की आज्ञा दे दी है तो मैं आपके काम में रोड़ा न अटकाऊँगी आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है आप जिस दशा में भी रहकर प्रसन्न हो वही मुझे स्वीकार है किंतु प्राणेश्वर मुझे हृदय से न भुलाइएगा आपके श्री चरणों का निरंतर ध्यान बना रहे ऐसा आशीर्वाद मुझे और देते जाइएगा प्रसन्नता पूर्वक तो कैसे कहूँ किंतु आपकी प्रसन्नता के सम्मुख मुझे सब कुछ स्वीकार है आप समर्थ हैं मेरे स्वामी हैं स्वतंत्र हैं और पतितों के उद्धारक हैं मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ स्वामी के सुख के निमित्त दासी सब कुछ सहन कर सकती है किंतु मेरा स्मरण बना रहे यही प्रार्थना है प्रभु ने प्रिया जी को प्रेम पूर्वक आलिंगन करते हुए कहा धन है तुमने एक वीर पत्नी के समान ही यह बात कही है इतना साहस तुम जैसी पति पतिपरायणा सती साथ भी स्त्रियां ही कर सकती हैं तुम सदा मेरे हृदय में बनी रहोगे और अभी भी अभी मैं जा जाता थोड़े ही हूँ जब जाना होगा तब बताऊँगा इस प्रकार प्रेम की बातें करते करते ही वह संपूर्ण रात्रि बीत गई प्रातःकाल प्रभु उठकर नित्यकर्म के लिए चले गए